श्री श्री चैतन्य चरितावली सार्म का भगवत प्रसाद में विश्वास महाप्रसादे गोविंदे नाम नि ब्रह्मणि वैष्णव स्वल्पुण्यवताजन विश्वासो नव जायते सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं भगवान के महाप्रसाद में भगवान में भगवन नाम में ब्रह्म अथवा ब्रह्मवेदता में और वैष्णव पुरुषों में थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता अविश्वास का मुख्य कारण है प्रेम। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास भी नहीं और जहाँ प्रेम है वहीं विश्वास भी है अद्वैत वेदांत के अनुसार इस संपूर्ण दृश्य जगत का अस्तित्व हमारे मन के विश्वास पर ही है जिस समय हमारे मन से इस जगत की सत्यता पर से विश्वास उठ जाएगा उस दिन यह जगत रहेगा ही नहीं इसीलिए वेदांत वेदांति कहते हैं तुम इस बात का विश्वास करो कि सोहम चिदानंद रूप शिवो हम शिवोहम अर्थात मैं वही हूँ मैं चिदानंद रूपी शिव ही हूँ हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है क्योंकि हमारे इंद्रियों के द्वार बाहर की ही ओर है इसीलिए हम बाहरी वस्तुओं पर तो विश्वास करते हैं किंतु उनमें जो भीतर छिपा हुआ रहस्य है उसे हम नहीं समझ सकते जिसने उस भीतर छिपे हुए रहस्य को समझ लिया वह सचमुच में सब बंधनों से मुक्त हो गया भगवान के प्रसाद के बहाने से कितने लोग अपनी विषय वासनाओं को पूर्ण करते हैं नाम का आश्रय ग्रहण करके लोग इस प्रकार के पापकर्मों में प्रवृत्त होते हैं वास्तव में उन्हें प्रसाद का और भगवन नाम का महात्मा नहीं मालूम है तभी तो वे चमकते हुए कांचों के बदले में हीरा दे देते हैं जो भगवन नाम सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ हैं उसे सोने चांदी के ठिकराओं के ऊपर बेचने वालों के हाथ में वे ठिकरा ही रह जाते हैं भगवन नाम के असली सुस्वादु मधुराती मधुर फल से वे लोग वंचित रह जाते हैं विश्वास से जिसने एक बार महाप्रसाद पा लिया फिर उसकी जिहवा खट्टे मीठे के भेदभाव को भूल जाएगी जिसने श्रद्धा विश्वास के सहित एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लिया फिर उसे संसारी किसी पदार्थ की वांछा नहीं रह सकती एक बड़े भारी महात्मा ने हम एक हमें एक कहानी सुनाई थी एक सरल हृदया स्त्री थी उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया किंतु जीवन में कभी कोई खोटा काम भी नहीं किया उसके द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होता था एक दिन उसने एक बड़े भारी भक्त के मुख से यह श्लोक को सुना एक कृष्णस्य कृत प्रणामो दशा स्वेधावृथे न तुल्य दशा स्वेधी जन्म कृष्ण न पुनर्भवाय महाभारत श्री सुखदेव जी अर्थात जिसने एक बार भी कृष्ण के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित प्रणाम कर लिया उसे उतना ही फल हो जाता है जितना कि दस अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले पुरुष को होता है किंतु इन दोनों के फलों में एक बड़ा भारी भेद होता है अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो लौटकर फिर संसार में आता है किंतु श्री कृष्ण को श्रद्धा सहित प्रणाम करने वाला फिर संसार चक्र में नहीं घूमता वह तो इस चक्र से मुक्त होकर निरंतर प्रभु के पाद पद्मों में लोट लगाता रहता है इस श्लोक के भाव को सुनते ही वह सरल हृदय नारी विकल हो उठी उसके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी गदगद कंठ से लड़खड़ाती हुई वाड़ी में उसने बड़े ही पश्चाताप के स्वर में कहा हाय मैंने अभी तक एक दिन भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम नहीं किया इतना कहकर ज्यों ही वह प्रणाम करने को बढ़ी त्यों ही इस नस्वर शरीर को परित्याग करके श्री हरि के अनंत धाम के लिए चली गई इसका नाम श्रद्धा या विश्वास है ऐसे ही विश्वास से प्रभु के पाग पद्मों की प्राप्ति हो सकती है इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है गाया तिन पाया नहीं अन ते दूर जिन गाया विश्वासही ही तिन सदा सदाफुजूर सार्वभम भट्टाचार्य को प्रभु के पाद पद्मों में पूर्ण श्रद्धा हो गई थी शास्त्र का वचन है कि हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने से सभी सद्गुण अपने आप ही बिना बुलाए हृदय में आकर निवास करने लगते हैं सद्गुण तो भगवत भक्ति की छाया है छाया शरीर को छोड़कर दूसरी जगह रह ही नहीं सकती किसी एक में विश्वास होने पर सभी सत्कर्मों में स्वतः ही श्रद्धा हो सकती है एक दिन महाप्रभु अरुणोदय के समय श्री जगन्नाथ जी के शैनोत्थान के दर्शन के लिए गए प्रभु के दर्शन कर लेने पर पुजारी ने उन्हें प्रसादी माला और प्रसादी अन्न दिया प्रभु ने बड़े आदर के सहित उस महाप्रसाद को दोनों हाथ फैला ग्रहण किया और अपने वस्त्र में बांधकर वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर चले प्रभु बिना सूचना दिए ही भीतर चले गए सार्वभम उसी समय निद्रा से जगकर कर भगवान नामों का उच्चारण करते हुए सैया पर से उठने ही वाले थे कि तब तक महाप्रभु पहुंच गए प्रभु को देखते ही सार्वभौम अस्त भाव से जल्दी जल्दी सैया से उठे और प्रभु के चरण कमलों में शाष्टांग प्रणाम किया तथा उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया आसन पर बैठते ही प्रभु ने अपने वस्त्रों में से भगवान का प्रसाद खोलकर कर को दिया महाप्रभु आज कृपा करके अपने हाथ से महाप्रसाद दे रहे हैं यह सोचकर सार्वभौम की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने दीनहीन अभ्यागत की भांति उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और हाथ पर आते ही बिना शौचादय से निवृत्त हुए वैसे ही बासी मुख से वे प्रसाद को पाने लगे प्रसाद को पाते जाते थे और आनंद के सहित पद्म पुराण के श्लोक को पढ़ते जाते थे शुष्कम पर्युषितम वी नीतम व्यतः प्राप्तिमात्र भोक्तव्यम नात्र ना। ना ना काल विचारण न देश निमस्त न काल नेमस्था प्राप्त अन्न द्रुत सृष्टि महाप्रसाद चाहे सुखा हो बासी हो अथवा दूरदेश से लाया हुआ हो उसे पाते ही खा लेना चाहिए उसमें काल के विचार करने की आवश्यकता नहीं है महाप्रसाद में देश अथवा काल का नियम नहीं है शिष्ट पुरुषों को चाहिए कि जहाँ भी जिस समय भी महाप्रसाद मिल जाए उसे वहीं उसी समय पाते ही जल्दी से खा ले ऐसा भगवान ने साक्षात अपने श्रीमुख से कहा है इस प्रकार सार्णभव को विश्वास के साथ आनंदपूर्वक प्रसाद पाते देखकर महाप्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही वे भट्टाचार्य सार्वभ का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे भट्टाचार्य महाशय भी बेसुद होकर प्रभु के साथ पागल की भाति नाच रहे थे सार्वभौम की स्त्री तथा उनके शिष्य और पुत्र इस अपूर्व दृश्य को देखकर इसका कुछ भी कारण न समझ सके महाप्रभु बार बार सार्वभौम का आलिंगन करते और गदगद कंठ से बार बार कहते आज सार्वभौम कृतार्थ हो गए आज वासुदेव सार्वभौम को भगवान वासुदेव ने अपने शरण में ले लिया आज भट्टाचार्य महाशय के सभी संसारी बंधन छिन्न भिन्न हो गए आज मुझे सार्वभौम ने खरीद लिया इतने भारी शास्त्रज्ञ और शौचाचार को जानने वाले सार्वभौम महाशय का जब महाप्रसाद के प्रति इतना अधिक दृढ़ विश्वास हो गया तो मैं समझता हूँ इनसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा भक्त तो होगा ही नहीं भट्टाचार्य महोदय ने आज मुझे कृतकृत्य कर दिया आज मेरा पूरी में आना सफल हो गया प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भट्टाचार्य सार्वभम कुछ लज्जित से हुए और बार बार प्रभु के चरणों की धूल को अपने संपूर्ण शरीर पर मलते हुए कहने लगे यह सब प्रभु के चरणों की कृपा है मुझ अधम के ऊपर कृपा करके ही आपने संसार सागर से डूबते हुए को हाथ पकड़कर उबार लिया अब तो मैं आपका अनुदास हूँ जब जैसी भी आज्ञा होगी उसी का पालन करूंगा। भट्टाचार्य के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु कुछ लज्जित भाव से लज्जित लज्जा का भाव प्रदर्शित करते हुए वहाँ से चले गए जब गोपीनाथाचार्य ने यह समाचार सुना तब तो वे बड़े प्रसन्न हुए शाम को भट्टाचार्य सार्वभम प्रभु के दर्शन के लिए आए उसी समय गोपीनाथाचार्य भी वहाँ आ पहुँचे प्रभु को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए गोपीनाथाचार्य ने कहा कहो भट्टाचार्य महाचय हमारी बात ठीक निकली ना अब बोलो भागकर कर कहाँ जाओगे पृथ्वी में सिर टेक कर और गोपीनाथाचार्य को प्रणाम करते हुए सार्वभव ने कहा यह सब आपके चरणों की कृपा है नहीं तो मुझ जैसे संसारी मनुष्य के ऊपर प्रभु कृपा कब कर सकते हैं आपके ही अनुग्रह से मुझे प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकी है इस प्रकार शिष्टाचार की बहुत सी बातें होने पर शान भम अपने घर को चले आए